कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के मंत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं चौदहवे मंत्र के अवतरण भाष्य का विचार कल हो गया था चौदहवे मंत्र के अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान ने यही कहा कि ये जो महान आत्मा शब्दित हिरण्य पर्यंत जगत है इसका शांत आत्मा शब्दित अधिष्ठानभूत निर्विशेष ब्रह्म में प्रविलाप करना है प्रविलय करना है तो ये जो शांत आत्मा शब्दित निर्विशेष ब्रह्म है उसमें महान आत्मा शब्दी तो हिरण्य गर्भ का प्रविलय किस उपाय से करें उस प्रविलय का प्रकार भी क्या है तो ये कहा जाता है कि जैसे रज्जु में सर्प का प्रविलय का प्रकार है रज्जु ज्ञान से सर्प का बाध। रज्जु से अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता सर्प की है ही नहीं इस निश्चय का नाम है रज्जु में सर्प का रज्जु ज्ञान से प्रबिल है ऐसे ये जो आपका हिरण्य गर्भ से लेकर के संपूर्ण जगत उनका हिरण्यगर्भ में पूरे जगत का प्रविलय किया और सारे जगत का प्रविलय जिस हिरण्यगर्भ में हुआ उस हिरण्यगर्भ का भी अपने में समाहित तो, समस्त जगत सहित तो, शांत आत्मा शब्दित ब्रह्म में प्रविलय का प्रकार होगा निर्विशेष ब्रह्म मैं हूँ इत्याकारक साक्षात्कार से ब्रह्म हिरण्यगर्भ का बाध हिरण्यगर्भ का बाध का मतलब समस्त अनात्म वस्तु का बाध उनकी मेरे वास्तविक स्वरूप से अलग स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं सारे जगत का वास्तविक स्वरूप मैं ही हूँ और उसमय का अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म ये ज्ञान समस्त जगत के अधिष्ठानभूत ब्रह्म का आत्मरूप से ज्ञान ये प्रविलय का उपाय है इसलिए भाष्कर भगवान ने अवतरण में कहा कहा था कि तत्प्रतिपत्ति उपाय आहो हिरण्यगर्भादि के प्रविलय का उपाय ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार शांत आत्मा शब्दित निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से, साक्षात्कार, से साक्षात्कारात्मक उपाय बताया जा रहा है और इसी का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि पुरुष आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य और वो किससे किया जाएगा तो स्वात्मयाथात्म ज्ञाने न पुरुष स्वात्मयाथात्म ज्ञान न आत्मनि सर्व प्रविलाप्य स्वस्थ प्रशांतात्मा कृतकृत्यो क्रित भवति एक वाक्य है और इसका अर्थ हुआ कि ये जो पुरुष है जीव वह आत्मा में अन्य अपने पारमार्थिक स्वरूप में अपने ही वास्तविक ज्ञान से अपना वास्तविक स्वरूप है जगत का अधिष्ठान ब्रह्म शांत आत्मा और वो मैं हूँ इत्याकारक स्वात्म याथात्मिक ज्ञान है इससे सर्वम प्रविलाप्य और सर्व शब्द से ग्राह्य हैं जो उसे बताया जा रहा है नाम रूप कर्म त्रयम नाम रूप और कर्म यही जगत है हिरण्यगर्भ से लेकर के स्तंभ पर्यंत सारा जगत यही है यह तो और ये है कैसा तो इसमें ज्ञान मात्र से निवर्तित्व दिखाने के लिए बताया जा रहा है मिथ्यात्व इसलिए कहा मिथ्या आज्ञान विजृंभीतम तो दोनों लगा सकते हैं पुरुषे आत्मनि ऐसा भी लगाया जा सकता है और पुरुष ये कर्ता भी बनाया जा सकता है किसका स्वस्थो भवती कृत्यो क्रित भवती का कर्ता भी पुरुष है यानी जीव जब कर्ता बनाएंगे प्रथमांत रखेंगे तो पुरुष शब्द का अर्थ निकलेगा जीव सप्तमे अंत रहेगा तो निर्विशेष ब्रह्म अव्यक्त से पर पुरुष वही आत्मा है तो आत्मनि प्रविलाप्य कृतकृत्यो भवति। और वो कैसा है जिसका प्रविलाप करना है वह समस्त जगत नाम रूप क्रियात्मक तो का यिथ्या अज्ञान विजृंभीतम मिथ्या जो अनादि अनिर्वचनीय अविद्या मिथ्याज्ञान और उससे विजृंभी याने अभिव्यक्त है भास रहा है रस्सी के अज्ञान से रस्सी में भासमान सर्प के तरह हमारे ही अपने पारमार्थिक स्वरूप के अज्ञान से हमारे उस पारमार्थिक स्वरूप में यह सारा जगत भास रहा है अज्ञान से इसलिए उसे कहा गया मिथ्या ज्ञान विजृंबितम और यत फल य्रियाकक्षण जो क्रियाकलूपर स्वयात्म जान आत्म प्रविलाप्य पुषास्वस्थ प्रशातात्मा क्रित अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से सारे जगत का स्वरूप में प्रविलय का मतलब बाध उससे अतिरिक्त अध्यस्त को स्वतंत्र सत्तावान न समझना यही है प्रविलय हुआ इसको समझाने के लिए उदाहरण बताया जैसे ये मृगतृष्णा और रज्जुसर्प और आकाश की मलिनता इनका इनके अधिष्ठान भूत मरीची शब्दित सूर्यकिरण रज्जु तथा आकाश के ज्ञान से प्रविलय होता है यानि बाद होता है मृगतृष्णा का बाद होता है सूर्य किरणों के ज्ञान से विवादित होते हैं ये सूर्य किरणें ही हैं जल नहीं है ये निश्चय होता है ऐसे सर्व खलदम ब्रह्म निह नानास्ति किंचन यह निश्चय ये हो जाएगा स्वात्म याथात्मिक ज्ञान से स्वरूप में सर्प का प्रविलय ऐसे रज्जु के ज्ञान से सर्प का प्रविलय ये सब समझाया दृष्टांत बताया ऐसा जिस कारण से यानी अनात्मा मात्र आत्मा में कल्पित है जिस कारण से इसलिए ये अनात्मा की कल्पना का हेतु हेतुहूत जो अज्ञान रूपी निद्रा है इस अज्ञान रूपी निद्रा का निवर्तक आत्मज्ञान गुरु पूर्वक प्राप्त करें यह श्रुति अनुकंपा से कह रही है कृपा करके बता रही है उत्तिष्ट तो जाग्रत तो इत्यादि मंत्र से ये भषकर भगवान ने कहा तो ये जो चौदहवा मंत्र है इसका उच्चारण कर लें उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत सुरस्य धारा निशिता दुरया दुर्गम कवयो वदन्ति तो श्रुति मुमुक्षुओं को कह रही है मुमुक्षवा ऐसा एक संबोधनात्मक पद का अध्यार करना तो हे मुमुक्षवा उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत ये हैं लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन इसलिए इसका कर्ता होगा यूयम यूयम का अर्थ होता है आप लोग श्रुति भगवती मुमुक्ष को संबोधित करके मुमुक्ष को कह रही है हे मुक्सव मुक्सवत हे मुखन आप लोग उठो उत्तिष्ठत और उठने का अर्थ है श्रुति जानती है कि ये सारा जो बंधन है दैत है भय का हेतु यह मिथ्या अज्ञान विजृंबित है और वह निवृत्त होता है द्वैत के अधिष्ठान भूत अद्वैत निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार होने से तो उस साक्षात्कार के अभिमुख हो जाओ उत्तिष्ठ तक अर्थ हैं कि यूयम उत्तिष्ठत का अर्थ हो जाएगा कि ज्ञानाभिमुख मुखी अभवतः ज्ञान के अभिमुख हो जाओ जगने के लिए तैयार हो जाओ ये कहा जा रहा है एक प्रश्न ज्ञान के अभिमुख होना का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति के लिए जो साधन बताए हैं श्रुति ने उन साधनों के लिए प्रवृत्त होना उन साधनों में प्रवृत्त होना यही ज्ञानाभिमुख होना है किसी के अभिमुख हम होते हैं लक्ष्य के बद्रीनाथ कोई जा रहा है तो बद्रीनाथ के अभिमुख होना है बद्रीनाथ के मार्ग पर चलना तो बद्रीनाथ के अभिमुख हो गए ऐसे उत्तिष्ठत तो इससे श्रुति बता रही है कि ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाओ ज्ञानाभिमुख हो जाओ उत्तृष्टता से कहा गया और जागृत इसका अर्थ है कि ये जो अनादि काल से नींद है एक तो व्यावहारिक निद्रा अवस्था अवस्था है वो है रोज रोज जो रात में सोते हैं दिन में सोते हैं कुछ घंटे तीन अवस्थाएँ ना उसमें से नींद निद्रा रूप अवस्था ये व्यावहारिक अवस्था निद्रा व्यावहारिक निद्रा कहलाती है और एक निद्रा है अनादिकाल से ये तो तात्कालिक कुछ समय के लिए है और वो अनादि काल से जो अज्ञान रूपी निद्रा है उसमें सो रहा है और सो करके ये द्वैत प्रपंचात्मक स्वप्न देख रहा है इसमें अनेकों जन्म होते जा रहे हैं कभी स्वर्ग में कभी नरक में कभी मृत्यु लोक में ये सब स्वप्न है तो जिस अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान रूपी निद्रा में सो करके मैं मनुष्य हूं मैं करता हूं मैं भोक्ता हूं मैं देवता हूं मैं हिरण्यगर्भ गर्भ हूं ऐसे स्वप्न देख रहा है अलग अलग प्रकार के जिस अज्ञान रूपी निद्रा में सो करके उस अज्ञान रूपी निद्रा का नाश करो क्षय करो उसे समाप्त करो जागृत से कहा जा रहा है तो जैसे रोज की नींद का क्षय होता है ख, नाश होता है जगना जग गया तो नींद समाप्त हो गई ऐसे अनादि नींद रूप अज्ञान को भी समाप्त कर दो हे मुख युयम यू यम जागृत यानी अनादि निद्रा का क्षय कर दो जागृत शब्द से कह रहे हैं तो कहा इस अनादि अज्ञान रूपी निद्रा का नाश किससे होगा तो अज्ञान का नाश होगा ज्ञान से इसलिए उसका उपाय बताया जा रहा है निद्रा क्षय का जागृत से कहा गया निद्रा क्षय करो तो निद्रा का क्षय किससे होगा तो कहा प्राप्य वरान निबोधत तो वरान तो पहले कहा था न नरेण अवरेण प्रोक्त सुज्ञा प्रेष्ठ तो जो अवर्नर है का मतलब अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमानी मनुष्य है अपने आप को मनुष्य ही समझता है ब्रह्म होता हुआ वो है अवर्नर और यहां उससे विपरीत वर नर बताया जा रहा है तो जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है उसी वास्तविक स्वरूप का करामलक वत प्रतिपल अनुभव जिसको हो रहा है वो है वर और आदर अर्थ में बहु है तो वरान आचार्यान है ब्रह्मनिष्ठ आचार्य वर आचार्य हैं। जिसे जिन्हें मुंडक उपनिषद में कहा गया श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तद्विज्ञाथम सगुरुमेवाभिगछेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि वरान आचार्यान प्राप्य निबोधत अज्ञान रूपी निद्रा का नाशक क्षयकारक जो निबोध हैं निबोध हैं अहम ब्रह्मास्म त्याकारक साक्षात्कार वो प्राप्त कर लो तो वो जैसे ही साक्षात्कार होगा तो अज्ञान रूपी निद्रा उसी क्षण साक्षात्कार के उदय के साथ साथ समाप्त हो जाएगी इस अभिप्राय से श्रुति ने कहा कि प्राप्य वरान निबोधत यानि पूर्वक ब्रह्मात्म एक तो प्रतिपादक उपनिषद के श्रवण से उपनिषद श्रवण है उपनिषदों का विचार वर तो वर आचार्य शब्दित श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के मुख से उपनिषदों का विचार तथा उपनिषद अर्थ का मनन निधि रूप साधनों से आचा, श्रेष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो ब्रह्मात्म एकत्व है उसे निबोधत मही वह जगत का अधिष्ठान भूत शांत आत्मा शब्दित निर्विशेष ब्रह्म हूं ऐसा अनुभव प्राप्त करो इस अनु, ये अनुभव ही अज्ञान रूपी निद्रा का नाशक है नष्ट करने वाला है ये कहा जाता है कि निबोधत प्राप्यवरान निबोधत तो ये श्रुति इसलिए कह रही है मुमुक्षुजनों को संबोधित करके उनकी हितैषी बनकर के कि जो ब्रह्मात्म एकत्व है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है वह अत्यंत सूक्ष्म है ये पहले बताया, अभ्यक्तात् पुरुष पर इससे और अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह अति सूक्ष्म बुद्धि का विषय है और अनादि काल से अत्यंत स्थूल जो जगत है पांच भौतिक इसी का ग्रहण करते करते करते बुद्धि स्थूलग्राही बनी है जीव की उपाधिभूत और ये जो जीव की उपाधिभूत बुद्धि है स्थूल है तो उसके लिए वो दुर्विज्ञ हैं कठिन है और अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि का वह विषय है बुद्धि की सूक्ष्मता अति जरूरी है इसलिए पहले कहा दृश्यते तेवग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी एकाग्र तथा सूक्ष्म बुद्धि से ही ज्ञेय वस्तु ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव में आता है अब वो किस प्रकार से सूक्ष्म बुद्धि का वो विषय बनेगा ज्ञ स्थल बुद्धि मनुष्य के लिए दुर्विज्ञ है और अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि का वो विषय है तो किस प्रकार की अत्यंत सूक्ष्म का वह विषय बनता है बुद्धि की सूक्ष्मता के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है क्षुरा धारा निशिता दुरत्यया तो ये क्षुरा की जो धारा है उस धारा का विशेषण है निशिता यानी तीक्षणी कृता तो छुरा की तीक्ष्ण की हुई धारा जैसे सूक्ष्म है उस पर थोड़ा भी पैर पड़ जाए तो कटना ही है ओ जैसी दुरत्यया होती है यानी उसको नंगे पैर से उस पर चलना कठिन है तो क्षूरस निश, निशिता क्षूरस धारा यथा दुरत्यया ऐसा लगाना ओ जैसी कठिन है ऐसे ही दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति तो कवय क्रांत क्रात है क्रांत शब्द का अर्थ है अक्षर पुरुष पुरुष शब्दी तो कार्य कारणात्मक उपाधिका अतिक्रमण हुआ है जिसके क्षमात्मा तो अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष से विलक्षण है और वो जो पुरुस, अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष से विलक्षण अतिक्रांत परमात्मा है उसको देखना जिनका सील है वे है क्रांतदर्शी क्रांत, क्रांत शब्द का अर्थ है उपाधि विनिर्मुक्त उपाधि का अतिक्रमण कर लिया है जिसने क्षरम अति अहम तो हम अक्षराधअपी चोत्तम अतोस्मी लोके वेदे च पुरुषोत्तम वो पुरुषोत्तम शब्दित और यहाँ के शांत आत्मा शब्दित निर्विशेष ब्रह्म को क्रांतदर्शी में क्रांत शब्द से कहा जाएगा उपाधि का अतिक्रमण जिस स्वरूप में है वह स्वरूप उपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप और दर्शी शब्द में स्वभावार्थ में प्रत्यय है न शील अर्थ उस क्रांत स्वरूप का उपाधि के अतिक्रमण करने वाले स्वरूप का मैं के रूप में अनुभव करना जिनका शील है स्वभाव है उन्हें क्रांतदर्शी कहा जाएगा वही क्रांतदर्शी कवि शब्द से लेने हैं यहाँ पर तो कवय यानी क्रांतदर्शिना यानी ब्रह्मदर्शनशिला ब्रह्मज्ञा तत्व्ञा ये कवय का अर्थ निकलेगा वदन्ति, वदती कथयन्ति। तो कवि लोग कहते हैं क्या कहते हैं कि तत्पथ दूरत्यय वदन्ति। पथ ये द्वितीय का बहुवचन है होना चाहिए एक वचन पंथानम ऐसा क्योंकि तो ज्ञान मार्ग अनेक नहीं है एक है इसलिए छादस बहुवचन समझना पथ यानि पंथानम पंथानम यानि मार्गम तो वेद ने बताए हुए दो मार्ग हैं एक ज्ञान मार्ग दूसरा प्रवृत्ति मार्ग तो ये जो ज्ञान मार्ग है उसे यहां पर पथ शब्द से लेना तत्व यानी तत्व ज्ञान लक्षण तो तत्व ज्ञान शब्द से लेना तत्व ज्ञान रूप ब्रह्मात्म एकत्व, अनुभव रूप जो ज्ञान मार्ग है वह तीक्ष्ण की हुई छुरे की धारा जैसे दुस्संपाद्य है उस पर चलना जैसे कठिन है ऐसे स्थूल बुद्धि मनुष्य को यह ज्ञान मार्ग भी दुरत्य है ज्ञान मार्ग पर चलना कठिन है जो स्थूल बुद्धि है वह अति सूक्ष्म जो ब्रह्म है सब सबका प्रत्येगात्मा है बहिर्मुख बुद्धि वाला व्यक्ति भ्यंतर ब्रह्म का अनुभव नहीं कर पाता तस्मात् परांग पश्यती नंतरात्मन याग् कहा जाएगा स्थूल बुद्धि तो स्थूल जो बाह्य अनात्म वस्तुएं हैं उसी को देख सकता है उसके लिए सर्वाभ्यंतर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना कठिन है दुरत्य है सूक्ष्म बुद्धि के लिए सरल है इसीलिए श्रुति कह रही हैं कि और इस ज्ञान मार्ग के बिना अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान रूपी निद्रा का क्षय भी नहीं होता ये होने पर भी ज्ञान मार्ग उस पर चलना आवश्यक है अज्ञान रूपी निद्रा का यदि नाश करना है भंग करना है तो और अज्ञान रूपी निद्रा जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है इसीलिए श्रुति कृपा करके कह रही है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं भाष्य को देखिए एवं पुरुष ये हो गया यत तो क्या गया अतः यानी जिस कारण से अज्ञान रूपी निद्रा का क्षय करने वाला स्वात्मयाथात्मिक ज्ञान ही है अतः यानी इसी कारण से जागृत उत्तिष्ठत का अर्थ करते हैं तदर्शनाथम तद अनादि अविद्या प्रसुप्ता उत्तिष्ठत हे जंतव अनादि अविद्या रूपी नींद में सोए हुए हे जनतव अजन्मा होते हुए भी अपने आप को सजन्मा कार्यक्रम संघात रूप समझ करके सजन्मा समझने वाले जीवों उठो उठो का अर्थ करते हैं उत्कृष्ट का आत्मज्ञा मुखा बवत आत्मज्ञाभिमुख हो जाओ आत्मज्ञान के साधन में जुड़ जाओ ये उत्तिष्ठत तो शब्द से कहा और जागृत इस पद की व्याख्या करते हैं कि अज्ञान जागृत यानी अज्ञान निद्राया घोर रूपाया, सर्वानर्थ रूपाया सर्वानीजभूता क्षय कुरुत तो जो अज्ञान रूपी निद्रा है वो कैसी है तो घोर रूपा है भयंकर है, घोर रूपा का अर्थ है अज्ञान रूपी नींद ये द्वैत जो भय का कारण है ये द्वैत रूपी स्वप्न दिखा करके हमेशा भय ही भय उपस्थित करती हैं इसलिए सर्वानर्थ बीज होता है सारे दुखों का बीज यही अज्ञान है स्वरूप का और वो अनादिकाल से है उसी में सो रहे हैं तो उसका क्षय करो तो अज्ञान निद्राया क्षय करूता बीच में अज्ञान निद्रा के दो विशेषण हैं घोर रूपाया सर्वानर्थ बीज भूताया <coughs> अज्ञान निद्राया क्षयम करुत अज्ञान रूपी नींद का क्षय करो अज्ञान रूपी निद्रा में क्या बिगाड़ा है जिसको समाप्त करने के लिए कहते हैं कहे इसलिए कि वही तो घोर रूपा है भयंकर है और सारे दुखों का बीज है कारण है इसलिए सारे दुखों के कारणभूत अज्ञान को समाप्त करोगे तो कोई दुख ही पास में नहीं रहेगा फिर फिर न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य हो जाएगा तो जागृत पदकार्थ हुआ अज्ञान का नाश करो उत्तिष्ट पदकार हुआ अज्ञान नाशक आत्मज्ञान के अभिमुख हो जाओ तो कहा ये अज्ञान रूपी निद्रा का नाश हम कैसे करें कथम का केन है अज्ञान निद्राया क्षय व्यम करवाम हम कैसे इसका क्षय करें तो कहते हैं कि प्राप्य वरान निबोधत इसका अर्थ किया जा रहा है प्राप्या ने उपगम्य गुरुपसती बता रहा है वरान यानि प्रकृष्टान आचार्यान तद विद इसमें विद शब्द तत्शब्द का अर्थ है ज्ञेय ब्रह्म आत्मा और उसका अनुभव करने वाले मय के रूप में यानी ब्रह्मनिष्ठ आचार्य और तद्वेदन ये उपलक्षण है ब्रह्मनिष्ठता उपलक्षण है श्रोत्रियता का भी श्रुति का संवाद होना चाहिए ना तो मुंडक श्रुति के साथ इस कठ श्रुति का संवाद यानी एकमत्य के लिए तदविध भाष्य में जो है उसको उपलक्षण समझना श्रोत्रियता का भी तो श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य वर शब्द का अर्थ निकलेगा उनके पास जाकर के फिर उपदिष्टम मैंने स्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो सर्वातर सर्वांतर है कौन अव्यक्ता पुरुष परसे बताया गया पूर्ण तत्व पुरुषोत्तम ब्रह्म उसे आत्मा अहम् अस्मि इति निबोधत ये जो सर्वाभ्यंतर प्रत्यगात्मा है उसका मैं के रूप में अनुभव करें ब्रह्मास्मि इति का का अर्थ अर्थ कर दिया आवगच्छता। आवगच्छता है अनुभव करो करो साक्षात्कार प्राप्त श्रुति ऐसा क्यों कर रही है तो पूर्वार्ध का अभिप्राय बता रहे हैं भास्कर भगवान कि नहीं उपेक्षितव्यम श्रुति अनुकंपया आह मातृवत अति सूक्ष्म विषयत्वात् गेयश्य यहाँ पूर्ण विराम है कि नहीं ज्ञेस्य के पास है ज्ञ के पास और मातृवत के पास हाँ तो इसमें मातृवत के पास है वो ज्ञ के पास होना चाहिए जो पुराने पुस्तक में मातृवत के पास लगा है वो गेस्य के पास में होना चाहिए तो मातृव यानी माता जैसे अपने बच्चों का हित चाहती हैं इसलिए हित मार्ग पर जिससे हित हो बच्चों का ऐसे कार्य को करने के लिए बार बार बताती है कि बेटा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो क्योंकि अपने बच्चे का हित ही हित माता के हृदय में होता है हित की ही इच्छा होती है ऐसे ही श्रुति भगवती जो हजारों माता पिता से भी अधिक मनुष्यों का हित चाहती हैं वह माता के तरह अनुकंपा करके कह रही है अनुग्रह करके कह रही है मनुष्यों को ये कहा कि श्रुति अनुकंपया आह मातृवत क्या कि नहीं उपेक्षितव्यम कि आत्म मनुष्य शरीर प्राप्त करके मानव शरीरधारी जीव मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य जो आत्मज्ञान प्राप्ति है उसकी उपेक्षा न करें उसे भूलें न उस उसको महत्व दें जिसको महत्व तो देगा जरूर उस कार्य में लग जाता है और जिसकी उपेक्षा होती है व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति उससे विमुख हो जाता है दूर हो जाता है तो आत्मज्ञान की उपेक्षा न करें आत्मज्ञान के लिए जरूर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्रयास करें इस उद्देश्य से श्रुति भगवती कृपा करके मनुष्यों को कह रही है उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान निबोधता माता के तरह कहा ऐसा क्यों कह रही हैं तो एक तो है अनुकंपा अनुग्रह और ये आत्मज्ञान जो है विषय भूत आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है गे शब्द से लेना आत्मा को आत्मज्ञान के विषय को तो अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वाद गेय से मनुष्य है स्थूल बुद्धि स्थूल पदार्थों को ही ग्रहण करने का अनेकों जन्मों से अभ्यास होने से जिसका संस्कार बुद्धि में उसके ओर स्वभावत दौड़ होती है मनुष्य की स्वाभाविक दौड़ होती है और आत्मा तो अति सूक्ष्म है उसके संस्कार बुद्धि में नहीं है सूक्ष्मता क्या? और वो होता है अति सूक्ष्म बुद्धि ग्राह्य तो अति सूक्ष्म बुद्धि विषय आत्मा इसलिए श्रुति कह रही है कि आप लोग आ, इसकी उपेक्षा न करें अपनी बुद्धि की सूक्ष्मता सूक्ष्म चिंतन से प्राप्त करके इंद्रिय इंद्रियभ्यपराह्यता इत्यादि से बताया गया जो सूक्ष्मता का चिंतन है वो सूक्ष्मता का चिंतन करते करते बुद्धि की सूक्ष्मता को प्राप्त कर लें और आत्मज्ञान प्राप्त करके अज्ञान रूपी निद्रा का क्षय करें और स्वस्थ होकर के कृतार्थ हो जाए तो किम इम बुद्धि इति्यते वहाँ सूक्ष्म बुद्धि है या सूक्ष्म बुद्धि है सूक्ष्म बुद्धि तो कै, कैसे सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए जिस सूक्ष्म बुद्धि का विषय आत्मा बनता है वह सूक्ष्म बुद्धि कैसी होनी चाहिए किस प्रकार से सूक्ष्म होनी चाहिए तो उसके लिए दृष्टांत बताया इति उच्चते क्षूर धारा निशिताया तृतीय पाद हैं दृष्टांत इसे कहते हैं कि क्षुर धारा यानी अग्रम निशिता यानी तीक्षणीता कृता दुख न्यय यश्या दुरत्यया तो जैसे सूक्ष्म की हुई छूर्य की धारा को नंगे पैर से पार करना कठिन है उस पर चलना तो दुर्य यथा ऐसा जैसे दुरत्य हैं तो कहते यथा सा पदभ्याम दुर्गमनिया, तो सा यानी वो तीक्षण छ्य की धारा जैसे पैर से दुर्गमणीय है उसे उस पर चलना कठिन है तथा दुर्गम ऐसे स्थूल बुद्धि मनुष्य के लिए ज्ञान मार्ग भी ज्ञान मार्ग पर चलना कठिन है एकते तथा दुर्गम यानी दुस्सम्पाद्यम तो दुस्संपाद्य है इत्यर्थ ऐसा अर्थ समझना क्या तो, तो पथ है पंथानम बहुवचन का एक वचन किया छांदस बहुवचन है और शब्द का अर्थ करते तत्व तो ज्ञान लक्षण तो तत्व तो ज्ञान जो पंथा यानी मार्ग है वह उस तीक्ष्ण की हुई छुरे की धारा के तरह दुरत्य है लक्ष मार्ग कवयो यानी मेधा विन वदी दुर्गम का अर्थ है वही दुर्त्य कठिन तो ज्ञा अति सूक्ष्म ऐसा क्यों है तो कहा कि वो अति सूक्ष्म होने के कारण ज्ञे वस्तु वो तो निरतिशय सूक्ष्म है सबसे अधिक सूक्ष्म है उससे सूक्ष्म दूसरा कोई नहीं है तो तद विषय से ज्ञान मार्ग से दुस्संपादित वदंती का करता है कवय मेधावी तो मेधावी लोग बताते हैं ज्ञान मार्ग की दुष्संपाद्यता तो इस प्रकार ये चौदहवे मंत्र का विचार संपन्न होता अब ये कहा गया कि ज्ञान मार्ग कठिन क्यों है तो ज्ञान मार्ग का विषय अति सूक्ष्म होने के कारण तो ज्ञान मार्ग के विषयभूत ज्ञेय वस्तु ब्रह्म की सूक्ष्मता का निरूपण करने वाला यह मंत्र है पंद्रावा उसके अवतरण में भाषकर भगवान लिखते हैं कैमुतिक न्याय से ब्रह्म की सूक्ष्मता का वर्णन श्रुति भगवती कर रही है अशब्दमस्पर्श म रूपम इत्यादि से तत्क अति इति सूक्ष्म तो ज्ञेय ब्रह्मण ज्ञेयजो ब्रह्म है उसमें अति सूक्ष्म कैसे है इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर करते हैं क्यों श्रुतिया ब्रह्मण अति सूक्ष्म कैमुत्तिक उच्यते कथित थे कैमुतिक न्याय से श्रुति ब्रह्म की अति सूक्ष्मता का वर्णन करती है स्थूलातावतम मेदिनी तो कैमुतिक न्याय से ब्रह्म का सूक्ष्मत्व तो बताने के लिए पहले सापेक्ष सूक्ष्म जो पदार्थ होते हैं उनको कह रहे हैं जो प्रसिद्ध पांच भूत हैं उनमें सबसे स्थूल माना जाता है पृथ्वी को और सूक्ष्म माना जाता है आकाश को ऐसा क्यों और फिर पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म माना जाता है जल को जल से सूक्ष्म माना जाता है तेज को तेल से तेज से भी सूक्ष्म वायु को वायु से भी सूक्ष्म आकाश को ये जलादि पृथ्वी आदि की अपेक्षा सूक्ष्म क्यों है और आकाश आदि की अपेक्षा वायुवादी स्थूल क्यों है तो कहते हैं गुणों का आधिक्य ये जो रूप रस गंध स्पर्श आदि गुण है ना ये जितने अधिक होते जाएंगे तो संसार में तो माना जाता है ठीक है अच्छा है लेकिन उतना ही स्थूल हो जाता तो पृथ्वी में ये पांचों के पांचों हैं गंध भी है स्पर्श भी है शब्द भी है रूप भी है रस भी है ये पांचों के पांचों जिसमें है वो स्थूल इसमें से जल में गंध कम हो जाता है चार ही गुण हैं, गंध के बिना बाकी चार पृथ्वी में पांच है जल में चार है तो जिसमें कम है वो सूक्ष्म इसलिए पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म इसलिए है कि उसमें गंध नाम का एक गुण पृथ्वी की अपेक्षा कम है तो सूक्ष्म हो गया और जल से भी एक कम है तेज में रूप, आ, रस नहीं है तेज में तीन ही है शब्द स्पर्श रूप तो इसलिए जल से भी सूक्ष्म माना गया चार गुण वाले जल की अपेक्षा तीन गुण वाला तेज सूक्ष्म है और तीन गुण वाले तेज से भी सूक्ष्म है दो गुण वाला वायु उसमें शब्द और स्पर्श दो ही हैं, रूप नहीं है और दो गुण वाले वायु से भी सूक्ष्म है हा? आकाश उसमें एक ही गुण है शब्द स्पर्श नहीं है तो इस प्रकार ये गुण का जैसे जैसे अपकर्ष होता जा रहा है घटते जा रहे हैं गुण तो सूक्ष्मता बढ़ती जा रही है तो आकाश में एक गुण होते हुए भी पूर्ववर्ती भूतों की अपेक्षा आकाश सूक्ष्म है तो जिसमें ये शब्द भी नहीं है इन पांच में से एक भी गुण नहीं है वह आत्मा आत्मा में न तो गंध है न तो रस है न तो रूप है आत्मा का कोई और न तो कोई स्पर्श है न तो कोई शब्द है ये पाँचों शब्दादि गुणों से रहित है आत्मा तो वह इन सापेक्ष सूक्ष्मों की अपेक्षा से सूक्ष्म होगा इसके विषय में क्या कहना है इस प्रकार का ये कैमुतिक न्याय से श्रुति आत्मा का से सूक्ष्मत्व बता रही है पर भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि तावत तावत मेदिनी।, मेदिनी कहते हैं पृथ्वी को हाँ, तावत यम मेदिनी का अवतरण है टीका में यावत यावत तवत तावत तारतम्यन सौक्ष्म दृष्टम पृथ्वी परमात्मी तुम गुणा न अत्यंत अभाव निरतिशयम सूक्ष्म सिद्ध्य स्थलातावत इत्यादि गुणों का अपचय होता जाएगा उतना ही उतना तारतम्य से सूक्ष्मत्व जलादि से लेकर के आकाश पर्यंत देखा गया तो परमात्मा में तो ये जो स्थूलत्व का प्रयोजक गुणवत्व है उनमें से एक भी गुणवत्ता नहीं है एक भी गुण नहीं है तो परमात्मा निरतिशय सूक्ष्म होगा ये परमात्मा का निरतिशय सूक्ष्म सिद्ध होता है इसे भगवान भाष्यकार स्थूला तावत इम इत्यादि से कह रहे हैं तो इम मेदिनी स्थूला क्यों तो शब्द स्पर्श रूप रस गंधोपचिता पांचो गुणों से युक्त होने से ये हेतुगर्भ विशेषण है पृथ्वी के सबसे ज्यादा स्थूलत्व में इसमें पांचो गुण विद्यमान होने के कारण सबसे स्थूल है सर्वेंद्रिय विषय भूता और जो स्थूल होगा वो इंद्रिय विषय बनेगा और सबसे ज्यादा स्थूल होगा तो ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों का विषय बनेगा तो सबसे अधिक स्थूल है पृथ्वी वे सभी पांचों इंद्रियों का विषय है तो सर्व इंद्रिय विषय भूता तथा शरीरम तो जैसे पृथ्वी है ऐसे ये स्थूल शरीर भी पार्थिव है ना ये भी सर्व इंद्रिय विषय है स्थूल होने से तत्र तक गुणापकर्षेण गंधादीना सूक्ष्म महत्व विशुद्धत्वितरतम्य यावत् अबादीसु इति तो कहते हैं ये जो गुण हैं स्थूलता के प्रयोजक इनका जलादि में पृथ्वी आदि की अपेक्षा एक एक गुण का न्यूनत्व तो देखा जा रहा है तो एक एक गुणापकर्षण एक एक गुण से हीन जलादि के होने से पृथ्वी आदि की अपेक्षा जलादि में सूक्ष्मत्व तो बढ़ रहा है तो गंधादि नाम ये सृष्टि है निर्धारण अर्थ में तो गंधादि पांचों में से एक एक गुण से रहित तो। जलादी होने के कारण जलादी में महत्व देखा गया महत्व यानी व्यापकता और शुद्धि भी देखी गई और नित्यत्व भी देखा गया ये सब तारतम्य इनका देखा जाता है महत्वादि का पृथ्वी आदि की अपेक्षा जल में महत्व भी है पृथ्वी की अपेक्षा जल शुद्ध भी है पृथ्वी की अपेक्षा जल नित्य भी है पृथ्वी का जल में प्रविलय होता है तब भी जल रहता है जल का विलय अग्नि में होता है उस समय अग्नि है जल नहीं है नित्य है सापेक्ष नित्यता तो तारतम्यम आबादीसु यावत आकाशम दृष्टम ऐसा लगाना तो आकाश पर्यंत ये उत्तर उत्तर महत्व विशुद्धत्व और नित्यत्व देखा गया ये जो स्थूलत्व के प्रयोजक गंधाधि हैं ये गंधाधि में से एक एक के नून होने पर भी महत्व सूक्ष्मत्वादि देखे जा रहे हैं तो ये बिल्कुल जिसमें नहीं है परमात्मा में वह तो निरतिशय महान होगा निरतिशय विशुद्ध होगा और निरतिश सूक्ष्म होगा इसके विषय में क्या कहना है ये ने आगे बता रहे ते गंधादय सर्वे एवं स्थूलत्वादि कारणा शब्दांता यत्र न संति यी ये यत्रे यत्मनि तो जिस आत्म वस्तु में स्थूलत्व के प्रयोजक गंधादि में से एक भी नहीं है यानी इनका अत्यंत अभाव है किमु तस्य कि सूक्ष्मतिशय्व्य निरतिशय निरतिशय सूक्ष्म निरतिशय किम वक्तव्य ऐसा तस्य ते आत्मन आत्मा निरतिशय सूक्ष्म होगा निरतिशय शुद्ध होगा निरतिशय महान होगा इसके विषय में क्या कहना है इति येतर्शयतीुति इसे श्रुति भगवती बता रही है अशब्दम स्पर्श म रूपम इत्यादि से हा तो हा अभी इस मूल मंत्र का विचार हम लोग कल ही करेंगे